खास है ये दीपावली दीपावली एक ऐसा त्योहार है जिसमें सितारे सचमुच जमीन पर उतर आते हैं बात कर रहे हैं हम बॉलीवुड के सितारों की जिन्हें अपनी जड़ों का एहसास दिलाता है ये त्यौहार वे आम आदमी की तरह ही परिवार के साथ दीपावली मनाते हैं सिनेमा भी हमारी संस्कृति का एक अंग ही है तभी तो दीपावली जैसे उत्सव पर फिल्मी सितारे भी खास से आम हो जाते हैं और उनके घरों में भी संस्कृति उत्सव और धर्म का एक संगम देखने को मिलता है वे भी घर में लक्ष्मी पूजा करते हैं और दीपक जलाकर अपने और अपने परिवार के लिए खुशियां मांगते हैं त्यौहार में ये सितारे आम आदमी के रूप में धार्मिक परंपराओं के साथ उसी तरह उत्सव मनाते हैं जैसे आम घरों में मनाया जाता है बच्चन परिवार के घर अपनी इस बार की दीपावली की तैयारी के बारे में अभिषेक बच्चन उत्साह से बताते हैं पिछले कुछ सालों से हमारे परिवार में दादा और दादी के जाने के बाद और कभी किन्हीं और कारणों से कोई उत्सव नहीं मनाया गया लेकिन इस बार हम दिवाली धूमधाम से मनाएंगे दीपावली के दो तीन दिन पहले पापा भी ऑस्ट्रेलिया से वापस आ जाएंगे और मैं भी एक दिन पहले शूटिंग में ब्रेक लेकर राजस्थान से वापस घर लौटूंगा हमारे परिवार में शुरू से ही ये परंपरा चली आ रही है कि कोई भी उत्सव हम मिलजुल कर मनाते हैं क्योंकि जो आनंद पूरे परिवार के साथ त्यौहार मनाने में मिलता है उससे ज्यादा खुशी कहीं और नहीं मिलती वैसे भी दीपावली का उत्सव जिसमें हर तरफ रोशनी ही रोशनी की जगमगाहट होती है दूर तक अंधेरे का नामोनिशान नहीं होता उसमें पूरा परिवार शामिल होकर एक नई रोशनी बिखेरता है हां बचपन में प्रतीक्षा के लौन में मनाई दीपावली को मैं नहीं भूला हूं पूरे घर की चार दीवार पर मिट्टी के दियों को जलता देख जो खुशी मिलती थी उसे मैं नहीं भूला हूं पापा का अनार और रॉकेट छोड़ना मुझे आज भी याद है जो सीखा उसे सिखाएं। अमिताभ बच्चन दीपावली पर अपने संदेश में कहते हैं कोई भी उत्सव हमें इस बात की याद दिलाता है कि हम जिस मिट्टी में पले बढ़े हैं वहां की सांस्कृतिक परंपरा का हमें गर्व होना चाहिए जिस समाज में हम रह रहे हैं वो उत्सवी समाज है त्यौहार के दिन छोटे बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं ये सारी बातें किसी को बतानी नहीं पड़ती ना ही ये सिखाई जाती हैं ना ही किताबों में लिखी हैं ये अंदर से महसूस की जाती हैं ये बातें तो अपने आप अंदर से आती हैं जो बातें मैंने अपने बाबूजी या माताजी से सीखी वही मैंने अपने बेटे बेटी को सिखाई और मैं चाहता हूँ कि वे भी अपने बच्चों को यही बात सिखाएं बच्चों के साथ बच्चा बन जाता हूँ अक्षय कुमार हर त्यौहार अपने परिवार के साथ मनाने पर जोर देते हैं अक्षय कहते हैं मैं तो अपने बच्चों और उनके दोस्तों के साथ खूब पटाखे छोड़ता हूँ और बेटों के दोस्तों को उपहार भी देता हूँ आज भले ही मैं स्टार हो गया हूँ लेकिन दिवाली के दिन मैं भी बच्चों के साथ बच्चा हो जाता हूँ वैसे मेरा अपना नजरिया है कि दिवाली हो या फिर होली अकेले मनाने की चीज नहीं है त्यौहार में पूरा परिवार यार दोस्त और रिश्तेदार साथ होते हैं तभी मजा आता है छोटे बड़ों का आशीर्वाद लें और बड़े उनकी खुशियों में शामिल हों और पूरा परिवार एक साथ पूजा पाठ करे तो ही तो त्यौहार का असली मजा आता है इंतज़ार आतिशबाजी का सितारों की यंग जनरेशन में मशहूर शाहिद कपूर बताते हैं मैं तो अपने बचपन में दोस्तों के साथ खूब पटाखे छोड़ता था और दिवाली का तो मैं पूरे साल इंतज़ार करता था ये मेरा सबसे प्रिय त्यौहार है मेरा मानना है कि हर बच्चा दिवाली का इसलिए इंतज़ार करता है कि कब वो बड़ा हो और उस पर पटाखे छोड़ने की बंदिश हटे कम खाएं मिठाई हर किसी का दिवाली मनाने का अपना तरीका है यहाँ राजू श्रीवास्तव को ही लीजिए हास्य कलाकार राजू कोई भी मौका हो अपनी बात से दिल को गुदगुदाने का काम नहीं छोड़ते इस बार वे दिवाली पर कुछ नया और अनूठा करने का मन बना रहे हैं वे बताते हैं इस बार मैं सोच रहा हूं कि कंप्यूटर पर लक्ष्मी जी की पूजा करूं और उसी पर एनिमेटेड पटाखे का भी मजा लूँ प्रदूषण कम होगा और इससे मैं पर्यावरणवादी हो जाऊंगा लेकिन एक बात मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूंगा कि दिवाली पर मिठाई थोड़ा कम खाएं क्योंकि लोग खूब मिठाई खाते हैं फिर पूरे साल पार्क में उसे पचाने के लिए मॉर्निंग वॉक करनी पड़ती है उस दिन आम आदमी हूं हार्ट थ्रॉप रणबीर कपूर कहते हैं मेरा तो पूरा परिवार फिल्मी दुनिया से जुड़ा हुआ है दादाजी तो होली खूब मनाते थे लेकिन हम कलाकारों के जीवन में भी कुछ क्षण ऐसे होते हैं जिन्हें मैं एक आम आदमी की तरह जीता हूँ और भूल जाता हूँ कि अब मैं भी एक स्टार हूँ हाँ अब थोड़ा सा अंतर यह हो गया है कि पहले की तरह गलियों और सड़कों पर पटाखे नहीं छोड़ता इस बात का मुझे अफसोस होता है क्योंकि दिवाली घर के अंदर बैठ मनाने की चीज़ नहीं होती लेकिन पूरे कपूर परिवार में जिस तरह होली या गणपति पर रंग और उमंग होती है वैसी बात दिवाली में नहीं होती हम सभी शांति से अपने अपने घरों में भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार लक्ष्मी पूजा करते हैं घर को सजाते हैं और आतिशबाजी का आनंद लेते हैं